कथम तेजा महाज्ञानवत्तम इतना तो आपने कहा वे लोग जो है इस श्लोक में महाज्ञान वाले हो जाते हैं तो उस पर पूछा जा रहा है वे लोग किस प्रकार महाज्ञान वाले होते हैं इत जो कूटस्थ ब्रह्म जो तत्व है तो अज है साम्य है। यह बात प्रमेय के बारे में कहा था उस विषय के निश्चय वाले जो प्रमाता है तो ज्ञान वाले होते हैं। ज्ञानम तो इस प्रकार का निश्चय ज्ञान ही प्रमाणिक ज्ञान है यदि वस्तु परिचय कथम महान फिर भी यह वस्तु परिचय को महसूस हो ही रहा है यहां ब्रह्मा जान रहा है तो फिर भी महाज्ञान के अंदर कैसे आ सकता है ये आशंका हुई तो क्योंकि अपरिचिन्न विषय ज्ञान वाले को महाज्ञान होना चाहिए परिच्छि विषय ज्ञान वाले को महाज्ञान वन कैसे कर दिया आपने अब यहां पर तो मैं हूँ और ब्रह्मिक वस्तु है मैं उस ब्रह्म वस्तु को जान लिया अहम ब्रह्मास्मी अंतर है क्या अहम घटन होता है अहम घटोश्मी नहीं होता है और हम ब्रह्म बोल दिया ना सीधा इसीलिए विषयत्व ज्ञान हुआ नहीं है ब्रह्म को नहीं है ज्ञान ही परिच्छि कोई आपत्ति भी दिखाने के लिए आरंभ कर रही है अजय स्वज असंक्रांतम धर्मेशानीश्य देर क्रम देम तेना की अजयो अजम असंक्रांतम अजेश अजन्मा जीवात्मा अनेक जो मान रहे हो उपाधि तो भी वास्तव में सब कैसे हैं सब कैसे अजीवात्मा है उनमें अजय धर्मेशु इसलिए कह अजयो जन्माद विक्रिया रही देशो और धर्मेशु धर्मेशु का अर्थव जीवेशु विक्रिया जन्माद्रिय जीवो में जो भी नहीं है ज्ञान वाजक्रांत इश्यते असंक्रांत स्वादृत्त विषय कोई असंस्पृष्ट स्व भिन्नपेय स्व अभी ज्ञान सत्यम अन ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ज्ञाने वा ज्ञान भिन्न विषय न ज्ञान आदि नहीं भ्रम का अनुभूति हो रहा है इसे क दिया असंक्रांत संक्रांत मतलब क्या घट का ज्ञान के साथ संक्रमण होना घट और ज्ञान का क्या होगा? विषय विषय भाव संबंध ऐसे नहीं है अदेवजूडस्त ज्ञान है ब्रह्म स्वरूप ज्ञान है यही इष्टो तो न्ञान जिसलिए ज्ञान स्वाभिन्न विषयों में संक्रमण संसर्जन संबंध नहीं करता इसलिए में चित्वा, कहा गया है भाष्य प्रतिबाज जीवासमन धर्म का विषय है दोनों सप्तमी धर्मेशो के प्रतिबिंब जीवा विवक्ष तुन्ज ज्ञाने उज्ञान कूटस्थिस्थ नि दृष्टि दृष्टि विप्रलोप विद निदृष्टि बिंबक ब्रह्म अचलम आत्मूत बिंबस वचले वत्मूत स्वूत सर्गे चल विषय संसर्ग हो जाए तो चल हो जाएगा जब वृत्ति ज्ञान है, का, का, का, रहता है चल है कभी तो चल है जो नहीं है वो अचल ज्ञान होता है, है। विषय संबंध के अभाव से ही अचलता आ जाती है विषय संबंध से चलाए मान्यता और विशेष विषय विशे संबंध अभाव हो जाए तो अचलता तथा च मानवे आदि भाव से कल्पित्व मान और भाव प्रमाण प्रमेय भाव कल्पित है वस्तुतः वस्तु परिचे भाव उपन्न त्ञानवता महाज्ञानव इसलिए वस्तु परिचेद नहीं होने के कारण से तो ज्ञान वाले को महाज्ञानवान कहने में कोई दोष नहीं है इसलिए इस मत में ज्ञान का यद जो असंगत्व अंगीकृत है तद भी विषयाभावे वह वह दृष्टिकोण से असंगत्व क्योंकि पहले अज्ञान काल में विषय संबंध को लेकर के पूर्व अपेक्षा से सारी बात कही जाती है जो भी बात कहा जा रहा है पूरा अज्ञान काल में जन्म मान लिया गया था इसलिए अब उसको दिया अज्ञान काल में उसको संघ माना था घट ज्ञान भट ज्ञान विषय विशिष्ट ज्ञान मानते थे हम अब इसलिए कह दिया अब कैसा है हो? संघ ज्ञान रूप है सब कुछ साक्षेष कथ नहीं होता यहां बादशाह अजय अनुत्पन्नो अचलेशो धर्मेश अनुत्पन्न अचले है अचल है धर्म आत्मसो ऐसे जितनी भी आत्मा सारी आत्मा एक ही है सब एक ही स्वभाव एक ही स्वरूप है साम्य अतएव अनेक है नहीं एक ही है चल अज्ञान दृष्टि है जाने तो माना जा रहा था उसी को लेकर के हो जाता है। से बहुत बहुचंद ऐसे भ्रांति नहीं करना चल ज्ञान इष्ट है सवित्री व औष्टिम प्रकाशस्त सूर्य में पुष्ट तर प्रकाश, प्रकाश है भेद भे क्या वहां सूर्य और उसकी उष्णता सूर्य और उसकी प्रकाशता में कोई भेद नहीं स्वरूपगत होता है उष्णता स्वरूप होता है उसका प्रकाश उसी प्रकार समझो यथ इसलिए ऐसा है तस्मात इसलिए असंक्रांतम असंक्रांतम अर्थांतर कहा संक्रांत नहीं है अर्थांतर में विषयांतर है ही नहीं दूसरा हो प्रिंसिपन का विषय हो तो उसके साथ ज्ञान का संबंध भी हो जाए वास्तव नहीं होने से विषय से भी नहीं है कल्पित विषय से संबंध कहोगे वो भी अज्ञान काल में ही है अतव ज्ञानम अज विष इसलिए जो ज्ञान है वो अजही है जन्म रहित ही है क्रम अर्थांतर है संक्रमण नहीं करता संबद्ध नहीं होता किसी प्रकार से ज्ञान है उसको क्या कहते हैं असंग स्वरूप वाला है ऐसा कीर्तम आकाश कल्प मृत्यु चौथी प्रकरण का पहली कार्य में आया था आकाशकल ऐसे शुरू में एकदम पहली तारीखा में ही संकल्प करके प्रतिज्ञा वाक्य में ही कह दिया गया था कि आकाश के समान एक है व्यापक है नित्य है अजय है है, है असंग ये है। सब असंबद समझा दिया गया था नित्य विज्ञप्ति रूप आत्मा असंग है ये बात इसलिए सिद्ध हो गया ठीक है कूट ब्रह्म तत्व स्वमत ज्ञान असंगम सिद्धिम स्वमत में ज्ञान असंग है वही ब्रह्म कुटस्त अजय सिद्ध हो गया पुनः मतान उठा करके बोल रहे हैं सविषे पा ज्ञान में असंगत असंगतम असंग प्रसाद दूसरे लोग कहते हैं ज्ञान तो असंग हो नहीं सकता निर्विषय ज्ञान संभव ही नहीं है ऐसा जितने भी मत है आस्तिक नास्तिक सभी लोग क्या कहना है बिना विषय का ज्ञान होता ही नहीं तो आसंग कैसे होगा फिर हमेशा ज्ञान स विषय की होता है तो हमने सत्संग हुआ तो होगा ही नहीं तो हम लोग कहते भाई ठीक है ससंग है लेकिन ससंग होता भी सत्संग है तब तो असंग में तो पहुंच जाएगा ससंग होता भी कुसंग हो जाए तब तो अज्ञान में चढ़ जाएगा अंधकार हो जाए संग होना दोष नहीं लेकिन ससंग होता हुआ सत्संग हो जाए तो अपने आप अप असंग में पहुंच जाएगा इसलिए कहते हैं कि देखो कि वह हमें आपत्ति नहीं है क्योंकि वह कल्पित अवस्था में ससंगता हम मानते हैं जो आप लोग वास्तविक मानते हो अणुमात्रे भी वही धर्मे जायिपिता असंगता सदा नास्ती वर्णच्युति जिन लोगों के मत में जिन भेदवादियों के मत में थोड़ी सी अर्णमात्रे भी विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति मान लेते हैं आप जाये वैधर्मीय किंचित थोड़ा सा इसलिए ना वहां श्रुति ने क्या कहा ये द्वित दिया अरे युवा नहीं बोल रहे यदि अनुमात्र भी हो जाए थोड़ा सा भी हो हो जाए जाए तो क्या वही धर्म में मान लोगे आप तब तो वह अविवेकी की अविपशत असंगता सदा नास्ती उस अवेक पुरुष की अपनी स्वरूपता संगता कभी भी सिद्ध नहीं हो सकेगा जो व्यक्ति दृढ़ता पकड़ के बैठ गया है अणमात्र ये मान ले रहा है कि यह ज्ञान विषय विशिष्ट तो करके विधर्मी हो करके उत्पन्न होने वाला चीजें मान लिया उसने आत्मा में ज्ञान पैदा होता है और सभी ज्ञान त्रिक्षण अवस्था ही है मात्र दुप्त ज्ञान जो होता है वो चतुक्षण अवस्था है नई आई को वैसे सिखाने ना कि सभी ज्ञान उत्पन्न होता है एक क्षण में दूसरा क्षण स्थिति है तीसरा क्षण नष्ट होता है और आत्मा का कोई भी विशेष गुण है वह निरंतर नहीं रहता और दो विशेष गुण एक साथ कभी हो नहीं सकता आत्मा का आत्मा में एक बार एक ही गुण हो सकता है दो गुण एक साथ नहीं हुआ ज्ञान भी और स्मृति भी हो संस्कार ही स्मृति भी बना रहे दोनों तो हो सकता नहीं संस्कार है तो उद्भुत हुआ है वह स्मृति को उत्पन्न करके उत्पन्न करती है वो नष्ट हो जाएगा तो संस्कृति उत्पन्न हो जाएगी जितनी भी आत्मा के गुण है युगपत होता नहीं उनके मन मतलब। में अत्य ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार इन नौ जो मुख्य है उनका इन नौ के नौ क्या है क्षणिक तो ज्ञान उत्पन्न होता है केवल उत्पन्न होता ही नहीं साथ साथ कभी विषय बना लिया कभी पट विषय बना लिया कभी भ्रांति का विषय है को का रजत का विषय मना लेता कभी कुछ, कभी कुछ, कभी है भी धर्मी है। विविध प्रकार के धर्म विषय को धर्म करने वाला है। विविध प्रकार के ने विषय से युक्त होकर उत्पन्न होते रहता है ऐसे जो मानने वाले लोग अविवेकी लोग उनको अपने असंगता कैसे से धोखा उनके अपने असंग स्वरूप को वे कभी सिद्ध नहीं कर सकेंगे असंगता सदा नाश्यव। व्यमुत आवरण चुति ऐसे लोग जो स्थिति है फिर भला उनके बंधन नाश का कारण ही भूता जो आवरण नाश है तो कैसे हो सकता है कभी नहीं हो सकता आवरण ही भंग नहीं हो सकता तो बंधन की दूर कहा से हो गई सारा जड़ यही है कि हम ज्ञान को सविषक मान लेते हैं तो वही पर वो होता है निर्विशय अपना ज्ञान स्वरूप है जो स्वरूप ज्ञान है वो निर्विशक है जो वृत्ति ज्ञान है वो सविशक है और वृत्ति ज्ञान हमारे यहां वेदांत भी अनित्य ही, निकला ही है अंतकरण से निकल है सब प्रक्रिया बताई गई है लेकिन स्वरभुदा ज्ञान को यदि आपने अनित्य मान लिया और ज्ञान और में भेद मान लिया आपने सबसे बड़ा मुसीबत यह है ज्ञान में भेद मान लिया जो प्रसिद्ध विरुद्ध ज्ञान को गुण मान लिया आत्मा को द्रव्य मान लिया चित्र के बहुत विस्तृत शास्त्र आपका खंडन किया है ज्ञान और आपका भेद हो सकता है कि नहीं पहले यहां पर विचार हो चुका है तो है, ज्ञान और आपका भेद या नहीं है वास्तव में नहीं है यही सिद्ध होता है तो अन्य वादी नाम अणुमात्र अल्पे अपने इसलिए भी दृष्टिया किसी पदार्थ से जन्मी कार्य किसी भी पदार्थ का ज्ञान का क्या कहूं किसी भी पदार्थ का जन्म स्वीकार करते हो ज्ञान से तो न सिंगित्व और ज्ञान को भी उसी का साथ साथ जन्म मान लोगे तो असंगत कभी तो हो ही नहीं सकता तो जब असंगत सिद्ध नहीं होगा तो बंद का ध्वंस भी नहीं होगा क्योंकि निर्विषय मना यही मोक्ष कारण है ना? मन वह कारण बंद मोक्ष सोक्षण और आप जो निर्विषय मानते ही नहीं मन को बंद का दूर से खंडित हो जाता है वे करे अणुमात्र अल्पे थोड़ा सा वैधर्म्य वस्तु वैधर्म ने आप वैलक्षण्योपेत भिन्ने आत्मा से विलक्षण तद भ विविध प्रकार का विषयों को लेकर विविध प्रकार से उत्पन्न होता हुआ ज्ञान मान लेते जायमाने। जायम बहिर्घटादी वस्तु अंत सुखारी वस्तु जायम की बाह्य घटादी उत्पन्न होते हैं घट ज्ञान भी उत्पन्न मान लिया अंदर में पर देखते हुए सारा विषय लिया को की में हो गया, गया। भिन्न भिन्न कालों में अनुभव में आ रहा है घटक ज्ञान पटक ज्ञान ज्ञान सुख ज्ञान इच्छा ज्ञान वगैरह तो इसलिए अनुभव होता है इस चीज को उत्पन्न नहीं मानना पड़ेगा तो विषय वेदात वह भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा तो उत्पन्न मानना पड़ेगा यह आपत्ति हो जाएगी ऐसे जब मान लोगे तो असंगता कभी नहीं हो पाएगा उत्पद्य माने अवैपस्टित अविवेकिनो ऐसे मानने वालों के उन अविवेकियों का असंगताम मैंने असंगत्व सदा नास्ती उनके संगत्व कभी नहीं हो पाएगा कि विषय अवश्य संसर्ग बना रहेगा हमेशा ससंग रहेगा और ससंग में भी कुसंग में ही रह जाएगी समस्या तो ये। है ससंग रहने में आपत्ति नहीं थी लेकिन ससंग में भी कुसंग ही बना रहता है समझा? कुछ कुत्सित विषय कुत्सित विषय क्या मिथ्या विषम का बना हुआ है और मिथ्या विषम का करके उसे सत्य भ्रांति पकड़ के बैठा है ये भारी समस्या मिथ्या विषय को सत्य मान करके विशिष्ट ज्ञान को सत्य मान के जब बैठे रहेगा तो वो असंगता में पहुंच कैसे सकता है कभी नहीं पहुंच सकता कोई भी विशिष्ट वस्तु जब तक ग्रहण कर रहे हैं तो विशेष का असंग भाव आपको तो अनुभव नहीं आ सकता दंडी आपने पकड़ लिया जब इसलिए उनको अहंकार बहुत हो जाता दंडियों में क्यों पकड़े ना दं, दंड वाला मई विशिष्ट तो आ गए विशिष्ट भाव में वो स्थिर हो गया तो वो असंग भाव में कैसे आएगा तो? निरंकार भाव में कैसे आएगा दूसरे अलग कर लिया ना उनने वो दंड वाला है भाई दंड वाला वो दंड बिना वाला अलग हो गया और उस दिन में दंड वाला विशिष्ट हो गया तो मैं विशिष्ट हो गया ना तो अहंकार छा कि नहीं छठेगा विशिष्टता का यही समस्या है चाहे शंकराचार्य पद वाला हो कोई पद वाला हो दंडी दंडी किसी भी संप्रदाय वाला हो जितने वैष्णव संप्रदाय वाले सत्रदंडी होते हैं रामन संप्रदाय सब दंडी सन्यासी होते हैं क्या जो सन्यासी होते हैं वो तो दंडी होते हैं अब ये विशिष्टता ही अज्ञान पूर्व अहंकार को बढ़ाने का काम होता है और ये विशिष्टता परम तो समय जब मान लेते हैं वो विद्वान हूं रामले हूं समस्या तो खड़ी हो गई किंचित विशेष मान लिया इधर रामानंद जी महाराज लोगों ने मंडलेश्वर बनाया तो उन्होंने ही कहा बाद में जब दोपहर में जब उस समय तो सभा में तो बोल नहीं सके चुप थे जबरती बना दिया उनको बिठा दिया पकड़ कर माला वाला पहना दिया तिलक लगा दे घोषित कर दी तो क्या चुप थे हम तो उसी समय के हमें बोलने को दिया पांच मिनट तो वो हमने उस समय बोल दिया तो संभव नहीं है पर आप ऐसे लोग बनाओगे फिर गिनती के लिए आप जैसे तैसे घुसाना नहीं फुट फुटाना लोगों सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कुछ आता जाता ही नहीं अनुभव नहीं कुछ नहीं त्याग ना, सब लाल बैठे हैं, महंत मंडे उनको सब बना दो मंडे सर आपको संख्या दिखाना है अन्य अखाड़ों से हमारे ज्यादा है फिर तो दूसरों में और आपके कोई अंतर नहीं रह जाएगा उसी समय कह लिया और शाम को स्वामी ने का कर दिया हम तो निर्विशेष भाव में स्वरूप में जाने के लिए सन्यासी हुए और तो सविशेषण और जोड़े जाने की कोशिश किया जा रहा है तो उचित नहीं तो शाम को उन्होंने अखबार वालों के सामने घोषणा करके त्याग मान ले तो वो होता है ना अंठानवे कुंभ मेला अंठानवे की बात है तो यह गाते कि किंचित अणु मान लिया तो सदा नास्ती है वह असंगत ही वक्तव्य मावड़ चतुर्बंधना थी और क्या खाना है आवरण चित्र में बंद नाश्त कभी नहीं हो सकता उन लोगों का इसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं रह गई तो पूर्व पक्ष कहता है आप तो हमारे मध्य खंडन के चक्कर में अपने मत स्वीकार कर लिया आवरण था आवरण था उसको आपने असंग ज्ञान के द्वारा भंग कर लिया दो चीज थे ब्रह्म और आवरण सिद्ध हो गया पूर्व पक्ष कहता है आपने उन लोगों का आवरण भंग नहीं होता है इसे कह कर दिया आपने भी आवरण मान लिया है और वो आपके ब्रह्म ज्ञान से प्रसन्न ज्ञान से भंग हो गया तब ब्रह्म हो गया वो क्या कहते ऐसी बात नहीं है आवरण भी जो कहा जा रहा है वह आपकी दृष्टिकोण से है अलग आवरण सर्वे धर्मा प्रकृति निर्मला आदो बुप्ता तथा मुक्ता बुद्ध्यंत नायका कथा अलभ्य आवरदा सर्वे दर्भा अवित दुपबंधन से शून्य है रहित कभी प्राप्त ही नहीं व कोई आवरण विच्छेद मल वल कुछ भी कभी हुआ ही नहीं प्रकृति निर्मला स्वभाव से विशुद्ध जिस स्वभाव से विशुद्ध व आवरण कहां से आ गया वो तो आरोपित था आवरण भी आरोपित है जैसे हम लोग कह लेते हैं भाई तो मंद अंधकार की वजह से रज्जु में आवरण आ गया यहां से जो आग की चक्षुवृत्ति गई वह उस आवरण को भंग नहीं कर सकी तो आवरण भूता जो रज्जु का अनुभूता विद्या एक मान लिया जाए अवक्षुब्ध हुई उसका रजस तमस और सत्व में हलचल मच गया तो आपके संस्कार और वह आपकी हलचल मिल करके क्या किए एक वहा को पता कर लिए ऐसे जिसको सर्प दिखाई दे रहा उसको मान लिया जा रहा है ना राजो में कहा नहीं तो वह आवरण ही कहा रजो में कहते हैं वास्तव में सभी आत्मा सभी जीवात्मा जीवात्मे जीवा तुम मान रहे हो जिससे किसी भी जीवात्मा के ऊपर कभी कोई आवरण विद्या ज्ञान माया का नाम का चीज कोई था ही नहीं क्योंकि स्वभाव से ही निर्मल विशुद्ध आदो है आदव में पह्य नित्य ही वे बुद्ध है और तथा नित्य ही वे मुक्त नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाले है निर्मला मन शुद्ध नित्य शब्दों से जुड़ेगा नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाले ये सभी आत्मा है तब वो से कहेगा फिर ये कैसे कहा के बुद्धे बुद्धंत कैसे वार हो गया अरे? तब कहते थे नायक आर वेदांत प्रवर्तक आचार्य नायक से तात्पर्य वेदांत की प्रवृत्ति का आचार्य लोग आत्मा को जान जाते हैं ऐसा आत्मा के विषय में कहते हैं आत्मा को जान लिया सबुद ऐसे हो गया जो जो जान लेगा वह वह ब्रह्म हो जाएगा इस तरह की जो कहा जाता है वह सब ब्रह्म होना थोड़े हैं पहले से ब्रह्म है ही तो होना क्या है वह केवल ज्ञानकालीन दृष्टि से अबुद्धता अपुद हो गया पहले नहीं जानता था अपने स्वरूप को अवस्वरूप को जान लिया तो ये सब अज्ञानकालीन जो स्थिति थी उसकी अपेक्षा से कह दिया जाता बुद्धिंत नहीं तो वास्तव में नित्य बुद्ध है वो उसको जानना कहां से हो गया इसलिए ये तो केवल नित्य प्रकाश स्वरूप होने पर भी सूर्य को जैसा व्यवहार करते हो ना सूर्य कैसा है नित्य प्रकाश स्वरूप है पृथ्वी क्या व्यवहार होता है सूर्य का उदय हो गया सूर्य प्रकाश कर रहा है सूर्य प्रकाश है थोड़ी प्रकाश कर रहा है अब थोड़ी उदय हो रहा है नित्य प्रकाश स्वरूप और अस्त कहां से आ गया व्यवहार जिस प्रकार से उदय और अस्त सब औपाधिक व्यवहार उसी प्रकार यहां पर भी आत्मा में जानना न जानना दोनों ही औपाधिक व्यवहार ही है आवरण चित्र नास्तिति थी ध्रुवता उन लोगों की आवरण की छुट्टी ध्वन ध्वंस नहीं होता ऐसे कहते हुए स्वसिंतम आप अपने सिद्धांत में धर्मान आवरण अभ्युगतम स्वीकृतम अब धर्मों की आवरण आप अपने मत में स्वीकार कर लिया ऐसे जो कोई कोई कहे कल तरही आवरण का भाव स्वीकार कर लिया और आवरण के अभाव भी इसलिए कह रहे हो कि पीछे निकत ऐसा नहीं है भाई वास्तव में कभी भी कोई भी जीव आवरण को प्राप्त ही नहीं हुआ है अलब आवरण अज्ञान के वजह से जिसको इसलिए तेजवाध्याय शास्त्रार्थ बहुत महत्वपूर्ण है किसी पास अविध्या है नहीं पूछा भाई घुमाते घुमाते उसको क्या बोला उस नंद में मेरे पास ये बोले स्वीकार कर लिया उसने पूरे पक्षी जिसके पास उसके लिए तो कहा जा रहा एक बार ऐसी जबरदस्त तो छेड़ दिया लोगों ने रामाजी महाराज जी के साथ आप मानते तो कि नहीं मानते आप मानते हैं हमें इसको आचार्य करके ना आप मान रहे इस उपाधि को आचार्य करके और अपने आप का विशेष मान लिया वो इसलिए आपके लिए आचार्य हो आप शिष्य तो वो बहुत तेज था महात्मा बंगाली महात्मा तो इसका आप हमेशा शिष्य नहीं मानते खट बोला उसने आप शिष्य नहीं मानते आप दिशा भी देते हो तो दिशा भी किसको दे रहा है कौन दे रहा है जो लेने वाले से पूछ लेना लेने वाला कह रहा है ना आकर के दीजिए तो उसके दृष्टिकोण में है स्व दृष्टिकोण से है न ले रहे हैं न दे रहे हैं न पढ़ा रहे हैं न पढ़ने वाली ही न गुरु है ना शिष्य से तो आप जो अपने दृष्टिकोण से उपाधि आपने मान लिया उस उपाय से संबंध जोड़ ले रहे हो आप दृष्टिकोण में सारा हो रहा है सभी दृष्टिकोण से जरूरी है इसके दृष्टिकोण से क्या है क्या नहीं है इस उपाधि का भी कोई दृष्टि है या नहीं पाली अपनी सत्ता को मानता कि नहीं मानता ये तो आप समझ ही नहीं सकते क्या क्या नहीं वास्तविकता इसलिए कहते हैं यहां पर है भी वास्तव में वहां अलब्ध आवरण आवरण का लाभ ही नहीं हुआ है अलब्द्राप्तम आवरण अविद्यादि बंधन ये शांत धर्मा अलब्ध आवरण बंधन रही इत्यर्थ अप्राप्त है आवरण मैंने अविद्यादि रूपा बंधन जिन्हें उन्हें कहा जाता है उन जीवों को कहा गया अलब्ध आवरण बंधन रही जीवा प्रकृति निर्मला स्वभाव शुद्ध आदो तथा मुक्ता नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ऐसा है इसमें कैसे हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वाले हैं सदैव ज्ञान स्वरूप यदि है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप है, है सुभावा फिर बोधाशयति आपने कैसे कह दिया बोधाशया भवंदी वार कैसा हो जाता है तब जवाब दिया नायका स्वामी समर्था ये आचार्य लोग ऐसे व्यवहार कर देते ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी आचार्य लोग कहीं बीच में ऐसा व्यवहार हो जाता जाते वही ऐसे कह पाते सभी की बस की बात नहीं है समर्थ बुद्धिंत इत्यादि प्रयोगाणाम तात्पर्य ध्या का मतलब क्या ऐसा जो प्रयोग होता है व्यवहार में उसको भी समझने की योग्यता उनमें ही है। हर आदमी समझ भी नहीं सकता जो बोल रहे मत स्वभाव वाले है वो पांच नंबर टिप्पणी बोध शक्ति मत स्वभाव प्रतिबिंब रूपत या ज्ञान संपाद शक्ति मत स्वभावी में प्रतिबिंब रूप से ज्ञान संपाद शक्ति वाले है वो ऐसे स्वभाव न तो ज्ञान क्रिया करता है वास्तव में ज्ञान क्रिया का वो करता नहीं होती उत्तम इसलिए आचार्य श्रेष्ठों के द्वारा बोध रूपेण यह बात कर दिया जाता है यथा नित्य प्रकाश स्वरूप सविता प्रकाशित जैसे नित्य प्रकाश प्रकाशरूप वाला सूर्य होता हुआ प्रकाश ऐसा व्यवहार हो जाता है यथावा नित्य निवृत्त गो भी जैसे पहाड़ है कभी चलते हैं क्या फिर इनको अच्छा क्यों कहते जैसे आप हैं, चल के आए हैं तीसरा आपको कहा तिस्टंती अब पहाड़ में तिस्टंती क्यों व्यवहार हो रहा है कभी चले और आप बैठ रहे हैं कभी नहीं चलने वाले को भी बैठे हुए व्यवहार कैसे कर रहे हो जैसे व्यवहार होता है उसी प्रकार यहाँ पर कोई दोष नहीं है नित्य प्रकाश वाले को भी तिष्टिवार हो गया ले नित्य निवृत्त गति जिनमें गति कभी होती ही नहीं है ऐसे में नित्य में क्षेत्र हाँ नित्य में ही बैठे हुए हैं हैं ऐसा लोग कह देते ये कभी चलता ही नहीं फिर वो बैठने का व्यवहार हो गया कभी वो प्रकाश उत्पन्न और विनाशशाली है नहीं प्रकाश है फिर भी उत्पन्न हो गया प्रकाश का दिया जाता है उसी प्रकार आत्मा में भी लोगों ने कह दिया जान लिया उसने आत्मा को ऐसे व्यवहार हो गया अथवा अगली कार्य मुख्य बौद्धित्व संभावित है तदेव नई ज्ञान सिद्ध दृष्टिया विषय संबंध संभवात मुख्य बौद्धित्व नहीं मानते गौण बौद्धित्व हो गया ना वास्तव तो नहीं ज्ञान ज्ञानकर्ता है नहीं ऐसे ज्ञान का कर्ता ना होने से ज्ञान का कोई को कर्म भी नहीं है ज्ञान क्रिया नहीं है ऐस्य कहते हो मुख्य ज्ञानकर्तृत्व मान लो तब का ऐसे नहीं है ज्ञान से विद्वत्दृष्ट विषय संबंध संभवात विद्युत दृष्टि में ज्ञान का किसी विषय के संबंध ही संभव नहीं है इसे क्रमते नहीं बुद्धस्य ज्ञान धर्मेश भाषित क्रमते नुद्ध बुद्धस्य व्यापक ज्ञान वाले परमार्थ जो तत्दर्शी का ज्ञान विषयांतर में कभी संक्रांत संबद्ध नहीं होता बुद्ध से नहि क्रमते नहि संक्रमते नहीं संबद्य धर्मेशुता धर्मेशु स्वात्व विषय यह धर्म से ताकृत जीव नहीं लेना है धर्म से ताक विषय जो स्वरूपभूत ज्ञान है विद्वान का जो स्वरूपभूत ज्ञान है वह विषयों के साथ कभी विषयों में किसी प्रकार का संबंध रखते नहीं है ताइना का दिया कि चार नंबर टिप्पण स्वाभाविक मन इंद्रिया एक रूप तपस्वीना मन इंद्रिया एकाग्र रूप तपस्वी है ये उसको ताइना सबसे कहा गया ताइ है उसका ताइना नि प्रत्यांग और सभी आत्मा अर्थांतर में संक्रांत होते हैं अतः तो जो ज्ञान का संबंध नहीं है तो आत्मा का भी संबंध नहीं है समझो सर्वे तथा धर्मांवे धर्म सभी आत्मा भी उसी प्रकार अर्थांतर से संक्रांत नहीं होते तथा ज्ञान सर्वे धर्मास्ता ज्ञान नहीं तद बुद्धे न पर ऐसा ज्ञान कौदेश बुद्ध भगवान अथवा बुद्ध भगवान के अनुयायी जो बौद्ध लोग हैं उनके द्वारा या उनके दर्शन में ऐसे ज्ञान का उपदेश नहीं दिया गया है तो वेदांत जिस प्रकार के ज्ञान का वर्णन करता है उस प्रकार के ज्ञान का उन्होंने वर्णन किया ही नहीं है भाषण जस्मा नहीं क्रमते बुद्धस्य से परमार्गदर्शि नो जिसलिए बुद्ध से मैंने परमार्गदर्शि का नहीं क्रमते धर्मेश विषयांतरों में धर्म विषयांतर रूपी धर्मों में ज्ञान ज्ञानियों का कभी संबंध नहीं करता धर्म संस्थम सवितरीव प्रभा धर्म संस्थम सवितरीव प्रभा कर दिया धर्म स्व महिमा प्रतिष्ठितम जो स्व महिमा प्रतिष्ठित ज्ञान है वह ज्ञान कवि से संबद्ध नहीं करता सूर्य की प्रभा के सम्मान सूर्य की प्रभा के समान प्रभा और किरण में बहुत अंतर है प्रभा तो व्यापक किरण तो, तो है किरण तो परिच्छता नष्ट होता है व्यवहार भी हो सकती है प्रभा में नहीं हो सकता कहीं समय यहाँ भी प्रभा है कमरे के अंदर किरण तो एक भी नहीं आ रहे प्रभाव फैला हुआ है ना तो प्रभा एक व्यापक चीज है किरण परिच्छिता और खा सकता जा सकता है तीसरे यहाँ सवितरी प्रभा वास्तव में ये जो कार्यकाय बनी है, है ना शुरू में मैं आपको बता दिया था दिंग नाग एक आचार्य हुए बौद्धों में उन्हें एक माध्यमिक कारिका लिखा है उसी शैली में हमने हाँ लिख दिया बहुत सारी शब्दावली समान है अर्थ में वेद लिखे वेदांत से बोल दिया वो अपृष्ट से बुद्ध भगवान को कर वो हमारे जैसा ज्ञान जो ज्ञान का स्वर्ग हमने वर्णन किया स्वर्ग ज्ञान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वगैरह है वैसे ज्ञान का वर्णन उन्होंने नहीं किया नहीं बहुत साल पहले हजार साल पहले भगवान हो गए थोड़ी आई है ये तारीख का है मांडी के उपरिषद के बारह मंत्र थे खत्म हो गया बहुत पहले देखिये 12 मंत्र है उस पर ही कारिकाएं हैं उस पर 215 सौ पंद्रह कारिकाएं हैं मांडू की कार्य ये गौरवधाचार्य हुआ इसकी शैली उसकी शैली लगभग एक जैसा दिखता है उसी के जवाब भी बनाया हुआ माध्यमिक कार्य का खंडन करने के मांडू की कारिका बनाई गई है आपस में शैली शब्दावली शब्द को देखते हुए लोगल उनको प्रचन्न बौद्ध कहते बौद्ध दर्शन में और हमें अंतर क्या है वो भी कहाँ तक वो हम नजदीक है और हम से दूर हो रहे किन वो किन बातों में वो हमसे नजदीक आ गए हैं हमारे पास आ गए आकर गए वो? वहीं रुक गए वहीं से पीछे गए। पूर्ण रूप हमारे यहाँ स्वीकार नहीं किया हमारा बात को किन बातों में अंतर है किन बातों में समानता है अगले बताएंगे अंतिम कर भाषण इसमें प्रत्यक्ष परमार्ञान विषयांत ऋषि धर्म संस्थान सवित्री व प्रभा ताई, ताई आकाशकल है वहां कहीं बीच व्यवधान नहीं है बीच बीच में बिछुड़ता नहीं है टूटता नहीं है भेद नहीं है नैरंदरियत ताइ शब्द से इन्होंने। सर्वात्म द सर्व अव्यवहित से सर्व अव्यवहित सभी चित्रों में व्याप्त पठ लेकिन सभी चित्र से प्रत्येक चित्र पूरे पट में व्याप्त नहीं होता प्रत्येक चित्र पूरे पट में व्याप्त नहीं है लेकिन पट सभी चित्रों में व्याप्त है यह अंतर है इसलिए कह रहे हैं आकाश कल्प से करता पूजा व है इसे पूजा प्रज्ञावत पूजावान का मतलब क्या प्रज्ञावान वर्वे धर्म आत्मा सभी के आत्मा ज्ञान है, वाले, वाले हैं ऐसा मानना चाहिए तथा ज्ञान वेव आकाश कल्पत न क्रमते ज्ञान वाले होने से आकाश के सदृश ज्ञान वाले होने के नाते सर्व्याप ज्ञान स्वरूप वाले होने के नाते वे कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से भी संबंधित नहीं होते उपन्यास था जिसको यहाँ के पहली में इस कार्य का चौथी प्रकरण की पहली कार्य का उपन्यास करते ज्ञाने ना आकाश कल्पेरा इत्यादि शब्दों के द्वारा उपसंग उसको यहाँ पराचर्य उपसंहार कर दिया अन्य होने के नाते आकाशकल्प ज्ञानम आकाश समान जो व्यापक ज्ञान क्रमतेचित अर्थांतरे किसी विषयांतर में वह संबद्ध नहीं होता तथा धर्म उसी प्रकार से ज्ञान का ही हाल है तो ज्ञान जीव का तो नहीं क्या है तो वो इस जीव का भी इसी प्रकार से किसी विषय से कोई संबंध नहीं है आकाशम इव वचलम अविक्रियं निरवयम नित्यम अद्वितियम असंगम अदृश्यम अगायम असनायाद्यतीतम ब्रह्म आत्म तत्व आकाश के समान वो अचल अविक्रिय नित्यम अद्वितीयम नित्य अद्वितीय असंग अदृश्यम और अदृश्य है अग्राह्याम कर्मेन्द्रियों का भी अभिषेय है अश्रदीता और भूख प्यास प्यासियों से भी थे ब्रह्म है वो आत्मतत्व है वो ब्रह्मात्म स्वरूप नई है द्रेक्ट चार प्रकार की उर्मियों से रहित प्राण का दृष्टि मन का द्वंद और शरीर का द्वंद्व तीन प्रकार के है प्राण का द्वंद में क्या है भूख और प्यास मन का द्वंद्व में सुख दुख अथवा उसे कारणभूता शोक और और शरीर का दुख तो ठंडी और गर्मी अथवा दूसरे भी से लेते हैं जरा और मृत्यु जन्म और मृत्यु या जरा और मृत्यु ऐसा भी लेतेमियों में ज्ञान के ज्ञात्रित बुद्धि इस प्रकार से ज्ञान और गात्री भेद रहित परमार तत्व तो अद्वैत है उसको बुद्ध के द्वारा कथन नहीं किया गया है यहां पर बोल रहे थे यद्यपि बाह्यार्थ निराकरणम ज्ञान मात्र कल्पना चाह्यार्थ यद्य तो बाहार्थ निराकरणम बाह्यार्थ है मिथ्या है ढांति है ये वेदांती और बौद्ध समान है ज्ञान मात्र कल्पना च्ञान मातृ अनंत रूप में रहा है ज्ञान ही उस रूप में भाषित हो रहा है इसे जो ही सर्व भाषित हुआ है ज्ञान ही जगद्रुपण है यहां तक हम दोनों की समानता है अद्वैय वस्तु साम्य मुक्तम भायाकरण ज्ञान मात्र कल्पना चु सामीप्य मुक्तम इस प्रकार से वे अद्वैत वस्तु का नजदीक की बात आकर के कह दिए लेकिन बस यही आपके गड़बड़ का जवाब में अद्वैत बुद्धिवतार अनुगुणत्व यह अद्वैत में बुद्धि को उतारने के लिए जितनी और दूसरी बात तक तो आए वो बाद में वहीं से पिछड़ इस अंतिम सीढ़ी तक चढ़ गया वो इसे नीचे गिर गया अरे आगे मंजिल चढ़ जाता इतनी बात ने जो कहा सब ठीक था ज्ञान मात्र कल्पना सारा जगत है ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है गड़बड़ा नहीं है यह सब ठीक है उसका कहना आ करके गड़बड़ कहां कर दिया उस ज्ञान दिया तो क्षणिक दिया पूर्णवाद तो तो के, के खिलाफ चल गया उतने में भेद हो गया अंतर हो गया हम लोग ज्ञान को पूर्णम गते हैं और ज्ञान को शून्यम कह दिया हम लोग ज्ञान को मित्यु कहते हैं और ज्ञान को क्षणिक कह दिया परमार्थ तत्व अद्वैत वेदांत श्री इसलिए हम कहते हैं ये जो परमार्थ तो इस प्रकार परमार्ञान तथा यह बात केवल वेदांत में ही विज्ञा हो सकता है अन्य किसी भी दर्शन में मत पदातरो से ग्रहण नहीं हो सकता प्रकरण चतुष्ट विशिष्ट शास्त्र का आदि परदेवता तत्व तो अनुस्मरण तन नमस्कार रूप मंगलाचरण संपाद्य थी अवंत में फिर नमस्कार करेंगे बस ब्रह्म दत्व को यदि भी नमस्कारी नमस्कार नमस्कार भाव है नहीं। में ही होता है नमस्कार में भी नमस्कार कैसे कर रहे हैं आप आरोपित अवस्था का स्मरण करते हुए कहा रहेंगे अवंत आरोपित अवस्था में जो द्वैत जो भेद जो नमस्कार नमस्कार भाव था उसी की उपासना से संस्मृति है वो संस्मृति को लेकर नमस्कार हो सकती है दुर्दर्शम अति गंभीरम अचिम साम्य विशारद्वा पदम अनाथा बलम दुर्दर्श अत्यंत कठुरता से दिखने वाला है ये अत अत्यंत गंभीर ऐसा जन्म और साम्य निर्विशेष मने विशुद्ध जो आत्मा है भेद रहित नाना अना भेद रहित पद को बुद्धा जान करके यथावत बुद्धवादि प्रमाण अन्य होने सुधुर्मी के अतवांभी प्रत्यक्षादि फिर अनुगाशेषत्व सर्व संबंध विदुरत्व च इसलिए वो अजमी है लेकिन कोई है ही नहीं बोलता है कोई कहता है कहता है कोई नहीं नहीं बोल देता है कैसे कैसे होता है कहते हैं कि भाई वास्तव में ऐसा भेद अज्ञान कालीन है और अना पर किंचन नेह नाना किंचन मंत्र में आएगा पटाओ नमस्कार मैं था बला नमस्कार करता हूं तो परमार तुति तो नमस्कार उच्चते तो समाप्त हो तो गया लेकिन समाप्ति परमार तुति करने के लिए केवल नमस्कार का यहाँ पर स्वांग रचा जा रहा है दुर्दर्शन दुख के दर्शन मसी थी बड़ी कठिनाई से बहुत झंझट है ऐसा आसानी से विश्वरूप है वो इतनी जबरदस्त स्मृति है इसको आवश्य मृद्धि होने के लिए बहुत झंझट पालना पड़ता है बहुत विधि कर्म निष्काम कर्म निष्काम उपासना गुरुसेवा श्रद्धा संयत इंद्रिय बहुत सारे नियम लगा दिए हैं अमानितुम अदम्बितुम इत्यादि वहां भी गिना दे दुनिया भर के बहुत साधनिया वर्णन किया है वो सारे साधन को अपना करके यहाँ पर पहुंचकर अपने स्वरूप में वापस प्रस्तित होने में बहुत समय लगता है आसान नहीं है चतुष्कोटि वर्जित्वा दुर्विज्ञ दुर्विज्ञा चतुष्कोटि नहीं थे तिरासी में कारि का चार तिरासी में जो कहा गया था अस्थि नास्ति अस्थिनास्तिक चतुष्कोटी वर्जित होने से वह दुर्विज्ञ है अतएंभी गंभीर महासमुंद अकृत प्रज्ञ जो अकृत प्रज्ञ जो, जो संस्कार रहित प्रज्ञ वाले असंस्कारित अंतकरण वाले जो लोग हैं वे आसानी से यहां प्रवेश नहीं कर पाते जैसे समुद्र में कोई समुद्र तल तक जाए वहां तो से हीरा उठाकर ले आए इतना आसान नहीं आजकल तो बहुत सारी चीजें बना ली है, है। सब पाइप भी लगा दिया है ऑक्सीजन भी दे रहे हैं तार भी गया है लाइट भी चला जाता है अंदर में अंदर कैमरा भी पकड़ लेता है सब कुछ कर लेता है तो मर जाएगा वहां अंदर श्वास नहीं ले पाएगा संसाधन के साथ जाता है विशिष्ट संसाधन के साथ गया तब कल तो तो तक पहुंच पाया उसी प्रकार से तो तो जान पाएंगे इसलिए अकृत प्रद्व के द्वारा यह नहीं हो सकता संस्कारहीन अंतकरण के द्वारा जिस प्रकार से महासमुद के तौल में प्रवेश करना कठिन है उसी प्रकार सरूप का अनुभूति करना अजम शब्दों का का का कई कर चुके हैं नहीं कर रहे है इस नहीं पदम प्रकार वह जो ब्रह्म पद है है और? और तो वो कैसा और भेद ही देव ऐसा बुद्धवा ऐसे जान कर गए तद भूतान संतो त्रमित ब्रम ही हो भवती ब्रम होकर नमस्कुर पदाय ऐसा जो सुरप उत्पद है उस पद को स्वयं के द्वारा स्वयं को एक तरह से नमस्कार कर दिया जा रहा है व्यवहार दृष्टि से भैयागे कर अव्यवहार्यवहार गोचरता आपात्य यथा बलम यथा शक्ति यथाशक्ति नमस्कृ अव्यवहारी होने पर भी उसमें व्यवहार विषयता का आरोप करके यथाशक्ति यावद काल उपाधि है तावद काल पर उपाधि की शक्ति सामर्थ्य सामर्थ्यानुसारेण हम उस स्वरभूत ब्रह्मतत्व को ब्रह्मपद को नमस्कार करते हैं यथाशक्ति परिशवने पर भी परमा तत्व का माया शक्ति का अनुसरण करके ही व्यवहार की विषय का आदन करके आरोप करके अध्यारोप कर गए परिकल्पना कर गे नमस्कार क्रिया को हम उसी में प्रयोजन वस्मिन प्रयोजन स्तुति रूप फलाय अंगीता पन्ना नंबर तीन में स्तुति रूप का फल के लिए हमने उसमें आरोप कर लिया नमस्कार्यत्व, व्यवहार योग्यत्व व्यवहार का हमने आरोप करके स्तुति रूप प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हम नमस्कार कर लेते हैं